स्त मावित शाव हई ओ शांति शांति शांति समुपस्थित सज्जनों एवं मातृशक्ति जानकर्म उपासना की पिछली कक्षाओं में हमने

जो जाना ज्ञान के क्षेत्र में कल आत्मा का विषय आपके सामने रखा आत्मा में क्या गुण होते हैं आत्मा के लक्षण क्या हैं तो उसमें सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान

इसके विषय में आपके सामने बात रखी और इसमें भी हमें अपने जान के अनुसार इच्छा और द्वेश उत्पन्न होते हैं लाभदायक चीज के प्रति इच्छा होती है और हानिकारक चीज के प्रति अनिच्छा होती है और उस इच्छा और अनिच्छा के अनुरूप ही

हमारा प्रयत्न होता है इच्छा अनिच्छा के अनुरूप ही हमारा प्रयत्न होता है यह आत्मा के अंतर्गत है और आत्मा के प्रयत्न से फिर मन प्रेरित होता है मन से इंद्रियां प्रेरित होती हैं, और बाहर शरीर में अथवा वाणी में हमारी क्रियाएं परिलक्षित होती हैं आपस में इनका कारण कार्य का संबंध है ज्ञान

ज्ञान के अनुसार इच्छा अथवा द्वेष द्वेश प्रीति अप्रीति इससे यत्न और यत्न से मन में प्रेरणा मन से इंद्रियों में इंद्रिय से शरीर में पिछली पिछली चीज अनिवार्य है तो इस आधार पर हम देखें तो शारीरिक और वाणी की क्रियाओं को देख करके हम पिछले का अनुमान कर सकते हैं

पिछली चीज कारण है बाद वाली चीज कार्य है अर्थात ज्ञान कारण है और उसके अनुसार इच्छा अथवा अनिच्छा पैदा हो रही है यह कार्य है प्रयत्न की दृष्टि से देखा जाए तो इच्छा अनिच्छा कारण है और प्रयत्न कार्य है और आगे देखें मन में जो क्रिया हुई है उसकी दृष्टि से देखें तो आत्मा का प्रयत्न कारण है

और मन में जो प्रेरणा हुई वो कार्य है इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो इंद्रियों में जो क्रिया हुई वो कार्य है और उससे पूर्व मन में जो प्रेरणा हुई वो कारण है और इंद्रियों में जो क्रिया हुई और फिर शरीर में हमारे अभिव्यक्त हो रही है यहां भी कारण कार्य संबंध देख सकते हैं शरीर में जो क्रिया दिखाई दे रही है तो उसके पीछे इंद्रिया की प्रेरणा या उनकी क्रिया कारण है

अर्थात पीछे वाली चीज कारण है अगले का जैसे कि परदादा कारण है दादा का दादा कारण है पिता का पिता कारण है बच्चे का और वो भी उसका भी पुत्र होगा तो वो उसका कारण होगा तो एक स्थिति में जो चीज कारण है वो कार्य भी हो सकती है हमारे दादाजी कार्य हैं परदादा जी की दृष्टि से परदादा जी कारण है और दादाजी कार्य है लेकिन पिताजी की दृष्टि से देखेंगे तो पिताजी कार्य है

और दादाजी कारण है अब पिताजी कार्य है हमने समझा लेकिन अपनी दृष्टि से देखेंगे तो हम कार्य हैं और पिताजी कारण है अर्थात सापेक्ष दृष्टि से कारण कार्य संबंध जुड़ जाते हैं तो अनुमान की प्रक्रिया में कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है

अगर हमारा ज्ञान ठीक है जैसा है वैसे ही इच्छा द्वेश होंगे वैसा ही यत्न होगा और शरीर में भी वैसी ही क्रिया होगी तो जैसा हमने ज्ञान बनाया वैसी हमारी क्रियाएं होंगी बादलों को देख करके घूमरते हुए काले बादलों को देख करके वृष्टि का अनुमान होता है बादल कारण है और वृष्टि कार्य है अर्थात कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है एक बात

दूसरी इसके विपरीत भी बात है कार्य को देख करके भी कारण का अनुमान होता है हम कमरे में बैठे हैं कमरे की खिड़की से हमको बारिश गिरती हुई दिख रही है बादल हमको दिखाई नहीं दे रहा वृष्टि होना कार्य है बादल कारण है हमने देखा वृष्टि को तो वृष्टि को देख करके हमको अनुमान हो जाता है कि आकाश में बादल है बिना देखे भी

अर्थात कार्य से भी हमको कारण का अनुमान हो जाता है और वो सत्य होता है अनुमान प्रमाण है वो अंदाजा नहीं है संभावना नहीं है पूरा प्रमाण है तो इसी तरह से जब हमने ये समझ लिया प्रक्रिया को जान से इच्छा द्वेष उससे प्रयत्न उससे मन में प्रेरणा उससे इंद्रियों में क्रिया और उससे शरीर में क्रिया तो इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं कार्य से कारण का अनुमान भी कर सकते हैं

किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं को देख करके उसकी इंद्रिय की क्रिया का हमको अनुमान हो जाएगा इंद्रिय की क्रिया को देख करके मन की क्रिया का अनुमान हो जाएगा और यूं भी कह सकते हैं शारीरिक क्रिया को देख करके हम उसके मन का और उसके ज्ञान का भी अंदाजा हो जाएगा किसी संदिग्ध व्यक्ति को इधर उधर ताकते झाकते हम देखें

तो हमने तो उसकी शारीरिक क्रियाएं ही देखी हैं, लेकिन इससे उसके मन का हमको अंदाजा हो जाता है पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं संदिग्ध व्यक्ति को उनको नजर आ जाता है क्योंकि शारीरिक क्रियाएं कुछ अलग ढंग की हो रही हैं। कार्य को देख करके भी कारण का अनुमान होता है तो उसके मन की भावना हमने भाप ली ये चोरी करना चाहता है तांक को देख करके उसके मन की चोरी की इच्छा को हमने भाप लिया

उस इच्छा को भाप लिया तो हम उसके ज्ञान को भी भाप सकते हैं इसका ज्ञान का स्तर क्या कह रहा है जो चोरी कर रहा है तो उसका ज्ञान यही काम कर रहा है चोरी करने में लाभ है कल भी पहले चर्चा आ चुकी है आत्मा हमेशा जिसमें लाभ देख रहा है उसी को करता है वो चीज लाभदायक हो या ना हो ये एक अलग विषय है हानिकारक चीज में भी अगर लाभ देख रहा है

उसको लाभ दिखाई दे रहा है उसका ज्ञान ही ऐसा काम कर रहा है ऐसा जान बना हुआ है तो उसको करेगा और लाभदायक चीज में हानि देख रहा है तो उसको नहीं करेगा दवाई से होने वाले लाभ को बच्चा नहीं समझ पा रहा उसको तो केवल कड़वापन लग रहा है जीप पे और कड़वी दवाई मान के वो नहीं लेना चाह रहा है तो लाभदायक चीज में भी अगर कोई हानि देख रहा हो तो उसको नहीं करेगा

तो किसी व्यक्ति के मन का उसके ज्ञान का अंदाजा उसकी क्रियाओं से हो जाता है शारीरिक क्रियाएं वाणी की क्रियाएं ये हैं कार्य उसके पीछे पीछे हमने पूरी श्रृंखला को अगर समझ लिया तो सामने वाले व्यक्ति को भांपते हमको देर नहीं लगेगी सामने वाले की एक क्रिया को देख करके हमके पीछे तक के ज्ञान का पता लग जाएगा अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी समझ कितनी है

अगर हम सूक्ष्मता से जानते हैं कि ऐसा ऐसा ज्ञान होता है वो व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है और ये सबसे ज्यादा परीक्षण हम अपने ऊपर करेंगे करते हैं अपने को देखते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं किस तरह के भाव मेरे मन में उठे थे तब ऐसी ऐसी गतिविधियां होती हैं मेरे में लगभग वैसी दूसरों में होती है तो क्रिया को देख करके उसके इच्छा द्वेश उसके ज्ञान का पता लग जाता है

अपना भी हम देख सकते हैं हम अगर यह कहें कि मन में तो मेरी इच्छा है योग साधना करने की लेकिन सब कुछ जानते पूछते भी मैं कर नहीं रहा हूं तो जान है तो करना भी चाहिए होना ही चाहिए अगर उसमें लाभ देख रहे हैं तो अवश्य होना ही चाहिए हो ही, होगा ही तो यहां हम अपना संतुलन बना सकते हैं अपने को यथार्थ स्थिति में देख सकते हैं

कि मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है मेरा ज्ञान अभी ठीक नहीं है मैं इसको ठीक तरह से लाभदायक नहीं मान पा रहा हूं यह निश्चित अर्थ हमको लगा लेना चाहिए नहीं तो हमारी मान्यता प्राय रहती है कि मैं चाहता तो हूं इसको अच्छा भी मानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती मेरी यहां एक पंक्ति पहले लिखी हुई थी अभी शायद मिटा दी होगी वेदा ये अध्यासते

वेद का मंत्र है वहां भी लिखा हुआ है शायद पुताई नहीं हुई है उसमें पुताई होने वाली है लेकिन जो जानते हैं वो मानते भी हैं जो जानते हैं वो मानते भी हैं जानना ऊंचे स्तर का अच्छे स्तर का तो वो मान ही लेगा अर्थात स्वीकार कर लेगा वैसे आजकल लोगों में आप कई जगह प्रवचनों में सुनेंगे वो कहते हैं लोग मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है लोग

मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। ईश्वर को मान लिया ईश्वर है लेकिन ईश्वर को जानते नहीं हैं। ईश्वर है क्या मुक्ति होती है मान तो लिया लोक परलोक होता है कर्मों का फल मिलता है मान लिया बस ऐसा होता है लेकिन समझ करके जाना नहीं उन्होंने तो उल्टा भी कहते हैं वो एक भिन्न संदर्भ में बोलते हैं वो कहते हैं कि जो मानता है वो मान तो रहे लेकिन जान नहीं रहे

वो भिन्न संदर्भ की बात है यहां जो वेद का वाक्य है वो दूसरी गहरी बात कह रहा है जो जानते हैं वो मानते अवश्य हैं यहां मानने का मतलब है जीवन में आना हमारे जीवन में बात नहीं आई तो इसका सीधा सा मतलब है हम अभी जान नहीं पाए उसको और जानना केवल जानना मात्र नहीं होता उसके साथ में लाभ और हानि का अंश जुड़ा हुआ रहता है और रहेगा कल जैसा आत्मनिरीक्षण में कहा

जानते तो हम अपने बहुत सारी त्रुटियों को हैं लेकिन वो हटती क्यों नहीं क्योंकि हम उसमें हानि नहीं देख रहे केवल यह सूचना नहीं कि मैं चोरी करता हूं मैं झूठ बोलता हूं उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए इससे क्या हानि होने वाली है तब हम उसको हटा पाएंगे तो जो जानते हैं वो मानते भी अवश्य है उसके साथ हानि लाभ भी वो जान रहा है तो अवश्य मान लेगा तो आत्मा के जो हमने लक्षण देखे सुख दुख

इच्छा द्वेष, प्रयत्न और जान छ हुए थोड़ा सा इनको और हम समझने का प्रयास करें कि इसमें जो सुख और दुख दो लक्षण आत्मा के बताए गए जहां भी सुख और दुख होता हुआ हमको दिखाई देगा तो समझ लीजिए यहां आत्मा अवश्य है चेतन तत्व अवश्य है सुख दुख का अनुभव होना ये जो सुख और दुख गुण है ये आत्मा में

हैं। दो तरह के गुण गुणों का वर्गीकरण करते हैं नैमितिक और स्वाभाविक नैमितिक और स्वाभाविक एक लोहे का गोला है वो रखा हुआ है उसके कुछ स्वाभाविक गुण हैं। उसमें भार है आकार है ठोस है वो

दबाने बजाने पे बजता है टन टन की आवाज आती है ये उसके स्वाभाविक गुण है लेकिन वो कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है पानी में डाल दो गर्म होगा अग्नि में डाल दो और ज्यादा गर्म हो जाएगा लाल तप्त हो जाएगा लेकिन भार तो उसका वही बना रहता है जो भार है वो उसका स्वाभाविक गुण है लेकिन यह जो तापमान में परिवर्तन हो गया यह

है अग्नि से उसमें आया है तो जो गुण किसी वस्तु का अपना होता है उसको स्वाभाविक गुण कहते हैं और दूसरी वस्तु से अगर उसमें कोई गुण आता है तो उसको नैमित्तिक गुण कहते हैं किसी निमित्त से वो गुण आया है निमित्त से आया है तो स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण इस दृष्टि से इन छह लक्षणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं

आत्मा के जो सुख और दुख गुण हैं लक्षण हैं, ये इसके नैमितिक गुण हैं। आत्मा में अपना सुख गुण नहीं है स्वयं का अपना सुख गुण नहीं है उसमें और ना आत्मा में स्वयं का अपना दुख का गुण है आत्मा निमित्तों से सुखी होता है निमित्तों से दुखी होता है

यदि हम ये माने कि आत्मा का सुख गुण उसका स्वाभाविक है आत्मा का सुख गुण उसका स्वाभाविक है तो जो स्वाभाविक गुण होता है वो तो हमेशा साथ में रहता है स्वाभाविक गुण हमेशा साथ में रहता है तो फिर तो हमको हर समय सुखी होना चाहिए लेकिन आप अपना निरीक्षण कर ही रहे हैं

सुबह से अब तक कई बार दुखी हुए होंगे कई जने कल भी हुए होंगे और आज दिन में देखेंगे आप अगर आत्मा का सुख गुण स्वाभाविक है तो सदा सुखी रहना चाहिए फिर ये सारे तामझाम की इतनी कसरत करने की जरूरत क्या है योग साधना की और इसकी मुक्ति भी पाने की क्या जरूरत है ईश्वर का आनंद भी पाने की क्या जरूरत है जब हम ही सुख स्वरूप हैं आत्मा का सुख गुण स्वाभाविक है

तो ये सारा यत्न ईश्वर प्राप्ति की बात सब व्यर्थ है ठीक है सुखी हैं हम तो अग्नि उष्ण है क्या अग्नि को उष्णता लेने के लिए कहीं और से उसको लेनी पड़ेगी उष्णता सूर्य प्रकाशमान है आग का धदकता हुआ गोला है बहुत ऊंचा तापमान है

क्या लोहे के गोले की तरह उसको अग्नि कहीं से और से लेनी पड़ती है उसकी अपनी है स्वाभाविक है उसकी तो यदि आत्मा का सुख गुण स्वाभाविक होता तो हम सदा सुखी होते और हम इधर उधर भटकते नहीं यहां आप शिविरों में आकर के परेशान नहीं होते और मुक्ति की लालसा भी नहीं होती हम तो सुखी हो रहे दुख गुण यदि आत्मा का दुख गुण स्वाभाविक होता

वो तो हमेशा दुखी रहता हम तो सुखी भी होते हैं दुखी भी होते हैं दुखी हम हमेशा नहीं रहते और यदि दुख गुण स्वाभाविक होता तो स्वाभाविक गुण तो हटता नहीं है फिर दुखों की निवृत्ति के लिए प्रयास की जरूरत ही नहीं थी जब पता है ये गुण इसमें से जा ही नहीं सकता तो क्या उसके लिए कोई प्रयास होगा

इस माइक में कुछ भार है चार पांच किलो का ये इसका स्वाभाविक धर्म है अब इसमें से हम भार को खींच करके हटा सकते हैं क्या इसका स्वाभाविक गुण है नहीं हटा सकते किसी इसके घटक को हटा करके भार कम कर दें तो वो तो हमने टुकड़ा ही अलग कर दिया एक किलो का बाट है उसमें से कोई चीज अलग नहीं करके हम उसमें से भार हटा सकते हैं क्या

नहीं हटा सकते स्वाभाविक है जब तक वो रहेगा तब तक उसमें भार रहेगा यह अलग बात है अगर हम उसको ही नष्ट कर दें उसको कण कण में बिखेर दें यू तब तो, तो अलग बात है वो हर कण कण में भार रहेगा जितना जितना जिसका है लेकिन जब तक वो एक किलो का बाट है तब तक उसका भार उसका स्वाभाविक है तो यदि दुख गुण आत्मा का स्वाभाविक हो तो कभी हट नहीं सकता और फिर हटाने के लिए प्रयत्न है वह भी व्यर्थ है

तो सुख और दुख आत्मा के नैमित्तिक गुण हैं। निमित्त से आत्मा सुखी होता है निमित्त से दुखी होता है ईश्वर की सन्निधि से ईश्वर को पाने से सुखी होता है और प्रकृति की सन्निधि से सुखी भी होता है दुखी भी होता है प्रकृति से हमको सुख मिलता है रात दिन का हमारा अनुभव है और प्रकृति से हमें दुख भी मिलता है

तो सुख और दुख निमित्त से आते हैं सुख ईश्वर से और प्रकृति से दोनों से आता है और दुख केवल प्रकृति से आता है और सुख में या यद्यपि भिन्नता रहेगी प्राकृतिक सुख निम्न कोटि का है और ईश्वर का सुख बहुत उच्च कोटि का है आगे के गुण लेते हैं सुख और दुख पे हमने विचार किया उसके बाद में है इच्छा द्वेश प्रीति अप्रीति

इच्छा अनिच्छा ये आत्मा के स्वाभाविक गुण है ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं और इसके बाद में है प्रयत्न ये भी आत्मा का स्वाभाविक है कभी समाप्त नहीं होगा इच्छा देश और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक हैं कभी हटेंगे नहीं सुख की इच्छा सदा बनी रहेगी दुख ना आए इसकी

इच्छा या दुख के दुख के प्रति अनिच्छा सदा बनी रहेगी सदा थी सदा रहेगी आत्मा नित्य है तो उसके स्वाभाविक गुण भी नित्य हैं ये कभी हट नहीं सकते चाहे भोगी हो चाहे योगी हो इससे परे कोई नहीं है तो अगर इच्छा और द्वेष हमारे स्वाभाविक गुण हैं

तो फिर द्वेष को हटाने की बात क्यों की जाती है साधना में तो कहा जाता है द्वेषों को देश को तो हटाओ इच्छा को भी हटाओ यानी राग को हटाओ इच्छा यानी राग को भी हटाओ और योग दर्शन में जो पांच क्लेश बताए गए अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश तो इसमें राग और द्वेष भी हैं राग इच्छा का ही रूप है

और द्वेष अनिच्छा का रूप है तो ये तो क्लेश हैं, क्लेशों से हमको मुक्त होना है तो यदि इच्छा और द्वेष को आत्मा का स्वाभाविक गुण माने तो फिर इनको दूर करने की बात क्यों कही जा रही है, है। और यदि इनको दूर करने की बात कही जा रही है शास्त्र में कही है ऋषियों ने कही है और वो सत्य है तो फिर हमको इच्छा और द्वेष को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं मानना चाहिए

ये विचार का एक बिंदु सामने आएगा समझना यहां पर इतना सा है कि क्लेशों में जिस इच्छा और द्वेष को हटाने की बात कही गई है योग साधना में जिस इच्छा और द्वेष को हटाने के लिए कहा जाता है वो अलग इच्छा द्वेष है और जो आत्मा की स्वाभाविक है वो कुछ अलग है

जिस इच्छा से हम मुक्ति को पाते हैं जिस इच्छा से हम मुक्ति को पाते हैं वो इच्छा हमें अवश्य होनी चाहिए जिस द्वेष से हम मुक्ति को पाते हैं वो हमारे में द्वेष अवश्य होना चाहिए लेकिन जिस इच्छा से हम मुक्ति से दूर हट जाते हैं ईश्वर से दूर हट जाते हैं

और जिस द्वेष के कारण हम ईश्वर से मुक्ति से दूर हट जाते हैं वो द्वेष और इच्छा हटाने के योग्य है मूल इच्छा तो हमारी है इस, इस तरह के सुख को पाना लेकिन उस इच्छा की प्राप्ति के लिए हम भौतिक पदार्थों को की ओर जब दौड़ते हैं उनको पाना चाहते हैं और उसमें अति करते हैं तो ये इच्छा हमारी मुक्ति में

बाधक बनती है इस इच्छा को हटाना है दूसरे शब्दों में कहूं तो वस्तुतः हमको इच्छा को नहीं हटाना है हमने इच्छा को जिस दिशा में लगा रखा है उस दिशा से हटा करके दूसरी दिशा में लगाना है इच्छा नहीं हटा रहे हैं वस्तुतः हम इच्छा की दिशा को बदल रहे हैं कल भी चर्चा हुई कि जिस तरह का सुख भोगी चाहता है

सुख, जिससे कोई दुख ना आए सतत बना रहे उसको कोई छीन ना सके इत्यादि इत्यादि बिल्कुल वैसा ही सुख तो योगी भी चाहता है तो मूलतः यह इच्छा तो योगी और भोगी दोनों में समान है अंतर इतना है कि भोगी व्यक्ति अपनी उस इच्छा की पूर्ति भौतिक पदार्थों में देख रहा है अर्थात तो उसका ज्ञान थोड़ा सा भिन्न है वो देख रहा है भौतिक पदार्थों से मेरे को

पूर्ण तृप्ति हो जाएगी और योगी में बस एक थोड़े से ज्ञान का अंतर है उसने यह समझ लिया है कि जिस इच्छा को मैं पाना चाहता हूं जो इच्छा पूर्ति में चाहता हूं वो भौतिक जगत में नहीं हो सकती इसके लिए ईश्वर की तरफ जाना होगा योग साधना की तरफ जाना होगा तो इच्छा तो जो की तो बनी हुई है वैसी ही इच्छा है बिल्कुल वही इच्छा है जो योगी की है वही भोगी की है केवल दिशा बदल रही है तो यह जो

भौतिक पदार्थों की तरफ की इच्छा लालसा थी उस दिशा को बदलने के लिए कहा जाता है अपनी इच्छाओं को छोड़ो मूल इच्छा नहीं बदल सकती लेकिन यदि इस विषय को न समझा गया हो तो कई लोग अच्छे बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग ये कहेंगे ये कहते हैं कि, कि किसी भी विषय की इच्छा कर दी राग हो गया

इच्छा आपने मन में रख ली तो मुक्ति नहीं हो सकती ठीक है एक संदर्भ में ठीक है लेकिन वो इसको इतना व्यापक कर देते हैं कि अगर मुक्ति की भी इच्छा कर ली तुमने मुक्ति के प्रति भी अगर राग कर लिया ईश्वर की भी इच्छा कर ली ईश्वर के प्रति भी राग कर लिया तो ये भी मुक्ति प्राप्ति में ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है अर्थात वो कहते हैं इच्छा कुछ भी मत करो ये गलत दृष्टि है

बिना इच्छा के तो एक क्षण भी कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है और जैसी इच्छा जैसा सुख वो चाहता है वैसा हमेशा इच्छा बनी रहेगी उसकी लेकिन इसको हम ईश्वर भक्ति ईश्वर प्रेम ये नाम देते हैं यही बात द्वेष के बारे में है अप्रीति

हानिकारक चीजों के प्रति अनिच्छा हर व्यक्ति में हर प्राणी में रहेगी निरपवाद रूप से रहेगी हर क्षण रहेगी क्योंकि वो स्वाभाविक है तो लौकिक व्यक्ति भी द्वेष करता है जिसने उसकी हानि की जिसने उसको रिश्वत लेने से रोक दिया जिसने उसके मिलावट के धंधे को रोक दिया सरकार को सूचित कर दिया उसके प्रति द्वेष होगा हानि को देख रहा है वो इसलिए द्वेष होगा

एक योगी व्यक्ति भी द्वेष करता है प्राकृतिक पदार्थों से वो क्या देख रहा है इसमें यह दुख है परिणाम दुख है इसमें ताप दुख है इसमें संताप दुख है दुखमय सर्वम विवेकी ना विवेकी के लिए सारा दुखी दुख है उसमें दुखी दुख कष्टी कष्ट देख रहा है और उसको छोड़ना चाह रहा है हटाओ इसको भी हटाओ इसको भी सबको छोड़ते हुए अपरिग्रह की स्थिति में जा रहा है संसार के भोगों को छोड़ के संयम की तरफ जा रहा

क्या द्वेष नहीं है क्या यह अप्रीति नहीं है अप्रीतिषी अप्रीति और द्वेशी तो है यह लेकिन यह अप्रीति यह द्वेष मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है जिस विषय की हमको चाह है उस तरफ ले जाने वाला है हमारा हित करने वाला है इसलिए इसको हे नहीं माना छोड़ने योग्य नहीं माना यह ग्राह्य है और इसको एक अच्छा सा नाम दिया गया

वैराग्य वैराग्य द्वेष के अतिरिक्त क्या है तत्वतः हम देखें वैराग्य के समय आत्मा क्या इच्छा करती है यह विश्व मिश्रित मिठाई की तरह से उसको छोड़ रहा है प्राकृतिक पदार्थों को द्वेशी तो है यह वैराग्य द्वेशी तो है लेकिन अंतर है दिशा का अंतर है

लौकिक व्यक्ति व्यायाम के प्रति द्वेष रखेगा सुबह उठने के प्रति द्वेष रखेगा परोपकारियों के प्रति द्वेष रख सकता है लेकिन योगी व्यक्ति जो हानिकारक चीजों के प्रति द्वेष रखता है अंतर वही ज्ञान का है ज्ञान में अंतर है हानिकारक चीजों से बचना तो दोनों चाहते हैं तो अब आपको स्पष्ट होगा

राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक गुण ही हैं। लेकिन जिस इच्छा और द्वेष को हटाने की बात की जाती है वो प्राकृतिक पदार्थों के प्रति पर जो जो इच्छा और द्वेष मुक्ति में बाधक हैं, उनको हटाने की बात की जाती है और जो इच्छा और द्वेष मुक्ति में सहायक हैं, उनको तो हमको संजो के रखना है अवश्य हमारे में होनी चाहिए

तो इच्छा द्वेष आत्मा के स्वाभाविक हैं और वो सदा रहेंगे मुक्ति में भी रहेंगे अगर ये जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई वो अगर समझ में नहीं है किसी को और आप सामान्य व्यक्ति को कहें कि मुक्ति में भी द्वेष रहता है वो स्वीकार नहीं करेगा तो कहेगा द्वेष को छोड़ करके ही तो मुक्ति में जाते हैं मुक्ति में आप द्वेश की बात कैसे मान रहे हो लेकिन अगर ये जो समझा हुआ है जो मैंने आपके सामने रखा

तो आपको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होगी ये जो द्वेष अनिच्छा है दुख के प्रति अनिच्छा है यह तो मुक्ति में भी रहती है यह मुक्ति में बाधक है ही नहीं ये मुक्ति में सहायक है स्वामी दयानंद जी को या किसी भी महापुरुष को जब वैराग्य होता है उन्होंने देखा कि बहन की मृत्यु हो गई चाचा की मृत्यु हो गई क्या मैं भी मर जाऊंगा उनको भय लगा और मृत्यु से छूटना चाह उन्होंने

तो मृत्यु के प्रति अप्रीति है द्वेष है इस द्वेष को गलत अर्थों में नहीं लेंगे ये अच्छे अर्थों वाला द्वेष है तो अपने दोषों के प्रति द्वेष होना ही चाहिए उसको हटाने का प्रयास होना ही चाहिए और वो लाभदायक है तो इच्छा और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक गुण है हमको केवल उस इच्छा और द्वेश की दिशा बदलनी है किस तरफ झुकाना है कितना सा काम करना है और वह ज्ञान से बदलेगा

ज्ञान बदला तो इच्छा और द्वेष हमारे बदल जाएंगे फिर कोई बात आती है कि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है इसलिए सांख्य दर्शनकार कहते हैं ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है और बंधो विपर्यात विपरीत ज्ञान से अज्ञान से बंधन होता है बस एक ही मूल कारण मुक्ति का और एक ही मूल कारण बंधन का कर्म से कभी मुक्ति नहीं होती

भले ही वह निष्काम कर्म हो निष्काम कर्म मुक्ति में सहायक बनते हैं निसंदेह बहुत ऊंची चीज है निष्काम कर्म लेकिन वो कसौटी नहीं है हमारी कसौटी है हमारा ज्ञान मुक्ति प्राप्ति के लिए और हर जगह ज्ञान की महत्ता है ज्ञान के द्वारा अगर हमने अपने पापों को दग्ध किया है दोषों को दग्ध किया है तो वह फिर अंकुरित नहीं होंगे

जान से दग्ध अगर कर दिया है दोष को तो वो अंकुरित नहीं होगा फिर पनपेगा नहीं अगर जान से दग्ध नहीं किया है वैसे ही दबा दिया है बीज को समय आने पे वो अंकुरित हो सकता है तुमने तो देखा सुख दुख आत्मा के नैमितिक गुण हैं राग और द्वेष यानी इच्छा और द्वेष ये स्वाभाविक गुण है इसी तरह से प्रयत्न प्रयत्न भी आत्मा का स्वाभाविक गुण है

वो हमेशा उसके अंदर रहेगा और वह प्रयत्न किसके लिए करता है सुख की प्राप्ति के लिए दुख को हटाने के लिए यह सदा बना रहेगा योगी भी प्रयत्न करता है भोगी भी प्रयत्न करता है आध्यात्मिक व्यक्ति भी प्रयत्न करता है भौतिकवादी भी करता है भौतिकवादी खूब प्रयत्न करता है लगे रहते हैं दिन रात प्रयत्न की कोई कमी नहीं है वहां भी प्रयत्न स्वाभाविक है अंतिम बचा ज्ञान आत्मा का ज्ञान

कुछ ज्ञान तो स्वाभाविक है उसका अपना लेकिन अधिकतर ज्ञान नैमित्तिक है अन्यों से आता है प्रकृति को देख करके आएगा माता पिता गुरुजनों के बताने से आएगा ईश्वर के द्वारा वेद में दिया गया उस तरह से आएगा या समाधि में सीधा ईश्वर से आएगा ऋषियों का और अन्य ग्रंथों के पढ़ने से आएगा समझने से आएगा मनन से आएगा

तो आत्मा का ज्ञान थोड़ा सा स्वाभाविक है लेकिन अधिकांश नैमितिक है हम दूसरों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये आत्मा के कुछ गुण धर्म आपके सामने रखें इनको समझ करके हमारी दृष्टि बदल सकती है और उसका प्रतिफल हमारे को हमारे कर्मों के अंदर और व्यवहारों में आएगा हमारा दिमाग अगर समझ ले पूरी तरह से कि वास्तव में हम कर्म करते हैं उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं

तो जैसे कुशल व्यक्ति यंत्र को चलाता है पूरा समझ करके बड़ी आसानी से और हर समय चला लेता है जहां समस्या आएगी वो उसको ठीक भी कर लेगा उसको कारण भी पता लग जाएगा तुरंत अगर ऊपरी ढंग से हम कार को चला रहे हैं स्कूटर को चला रहे हैं अंदर का कुछ पता नहीं है तो ठीक है थोड़ा बहुत तो चला लेंगे लेकिन हमेशा दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा कहीं कुछ खराबी हो गई तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन अगर ये सारी प्रक्रियाएं हमारी समझी हुई हैं तो समाधान हम स्वयं कर सकते हैं

जहां समस्या हम स्वयं समाधान कर लेंगे हाँ वैसे अपने आप में बड़ा कठिन विषय है ये कि आत्मा का कौन सा ज्ञान स्वाभाविक माने तो जब मैं रोजड़ में पढ़ता था तब इस विषय पर बहुत चर्चा हुई उपाध्याय जी से भी स्वामी जी से भी

तो ऐसा शास्त्र का प्रमाण तो सीधा सीधा मिलता नहीं है कि आखिर वो कौन सा ज्ञान है जो उसका स्वाभाविक है लेकिन युक्ति आदि से समझ के जैसा दिमाग काम किया मेरा औरों से विचार करके जो आया समझ इतना सा समझ में आता है कि जो मैं हूं ये अनुभूति है मैं हूं वो साधन है वो साधन है

एक मिनट वो साधन है उपकरण है यु तो इच्छा के लिए भी होगा आत्मा अकेला हो तो इच्छा भी नहीं होगी उसकी इंद्रियों के माध्यम से ही प्रकटीकरण होता है शरीर के माध्यम से प्रकटीकरण हो रहा है आत्मा में प्रयत्न गुण स्वाभाविक भी मान रहे हैं लेकिन अगर अकेला आत्मा पड़ा हो तो नहीं कर पाएगा प्रयत्न है उसमें लेकिन अकेले वो नहीं कर सकता यह उसकी असमर्थता है अल्पशक्ति है

यही बात जान के लिए आएगी कि जो ये जो मैं हूं यह अनुभूति किसी बाहर से आई क्या हमारे पास ये माइक है यह अनुभूति बाहर से आई है ये बाहर है यहां पर मैंने इसको छुआ देखा ये बाहर से आया है जान नेत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द को सुना बाहर से आया है अब पांचों जान इंद्रियों का कर लो लेकिन मैं हूं यह जान कहां से आया

जिस बच्चे ने कोई कुछ वेद शास्त्र नहीं पढ़े वो भी अंदर सब अनुभव करते हैं आप अपने अपने को बचपन की स्थिति में ले जाके देख लीजिए मैं हूं यह अनुभूति तो हर व्यक्ति करता है हर आत्मा करता है मेरा अस्तित्व है ये जो इतना सा बोध है ये तो अभी समझ में आता है कि निरपात रूप से हमारा अपना है कहीं से नहीं आया है हम आत्मा है ये जो हम शब्दों से सुना ऋषियों ने बताया ये एक जान बाहर से आया है

आत्मा ऐसा है अणुस्वरूप है निराकार है ये तो बाहर से आया है लेकिन मैं हूं अपने स्वत्व की जो अनुभूति है ये कहां से आई है क्या किसी शास्त्र ने आपको जो आप अनुभूति कर रहे हैं कि मैं हूं ये किसी ने कराई है आपको वो ये बताएंगे आत्मा ऐसी ऐसी होती है लेकिन मैं हूं यह अनुभूति हम स्वयं करते हैं क्योंकि इंद्रिय नहीं है

इंद्रिय सुप्त हो गई हैं, क्रियाशील नहीं है वो तो मैं कह रहा हूं अकेला आत्मा पड़ा रहे तो सत्व की अनुभूति नहीं कर सकता वो तो इच्छा भी नहीं होगी वहां पर है इच्छा गुण है लेकिन उद्भूत नहीं है क्रियाशील नहीं है ये ही ज्ञान का लेकिन इस विषय को थोड़ा खुलाई रखिए, अभी पूरा निश्चय नहीं है लेकिन गुण नहीं ज्ञान जो ज्ञान है मेरे को तो यही समझ में आता है आप कोई भी उदाहरण बताइए उसमें हम बाहर का निमित्त खोज लेंगे

नहीं नहीं ये भूख जो है बाहर से तो नहीं आई लेकिन भूख हमको यहां लग रही है ये भूख लगना स्वाभाविक धर्म नहीं है हमारा और ये शरीर हम स्वाभाविक धर्म देख रहे हैं आत्मा का ये भूख लगना आत्मा का धर्म नहीं है हम केवल ज्ञानात्मक बात करेंगे यहां हमको संवेदना हुई आमाशय में पेट में उसका जान हमारे को हो रहा है कि यहाँ भोजन की कमी है अभी भोजन मिलना चाहिए

शरीर की व्यवस्था ईश्वर ने ऐसी बनाई है तो ये नैमित्तिक जान है आप खोजते जाइए कोई जहां आपको आशंका लगे कि ये शायद आत्मा का अपना होता है आपको निमित्त मिलेगा मैं मैंने जितना विचार किया उसमें तो मेरे को यही मिला बाकी तो कहीं ना कहीं आपको निमित्त मिलेगा बाहर से आता हुआ जान मिलेगा नहीं होगी ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है कि मूर्छित अवस्था में भी भूख लगेगी

निसंदेह अनुभूत करने वाला तो आत्मा ही है जड़ कभी अनुभूति नहीं करेगा ठीक बात है लेकिन ये अनुभूति जो हुई जान हुआ ये आत्मा का अपना है अथवा बाहर से आया है ये सूचना बाहर से आई है या आत्मा की अपनी है हमारा विषय क्या है आत्मा का ज्ञान कुछ स्वाभाविक होता है कुछ नैमितिक होता है यह प्रकरण था इन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई आत्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान कौन सा है

ठीक है या यह प्रश्न नहीं है कि शरीर अनुभूति करता है या आत्मा करता है यह तो हम सब ज्ञान ही ले चुके हैं कि अनुभूति तो आत्मा ही करता है अब यह जो भूख की अनुभूति कर रहा है यह अनुभूति यह ज्ञान आत्मा का अपना है या निमित्त से आया है निमित्त से आया है तो यह ज्ञान तो है ज्ञान तो आत्मा में ही है जिसको हम नैमित ज्ञान कह रहे हैं उसकी अनुभूति भी आत्मा ही कर रहा है निसंदेह लेकिन यह बाहर से है

निमित्त से आया आत्मा का अपना नहीं है हम यह ढूंढना चाह रहे हैं कि आत्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान क्या है सीधे सीधे शास्त्र में मेरे को कहीं नहीं मिला इस तरह का विभाजन जितना थोड़ा सा मैंने पढ़ा है और कहीं हो सकता है शास्त्र में आया जरूर होगा कहीं ना कहीं होगा तो इस विषय में और विचार कीजिए अभी अपन और छेड़ेंगे नहीं इसको आप लोग विचार कीजिए खोजते रहिए आपको निमित्त मिलते चले जाएंगे और स्वत्व की अनुभूति के अलग

अतिरिक्त आपको कोई ऐसा ज्ञान मिले जिसको आपको लगे कि ये तो आत्मा का अपना ही है हो सकता है तो आप मेरे को कृपया बताइएगा मैं भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर लूंगा ठीक है देखो मैंने नमूने के तौर पे एक दो घटनाएं आपके सामने रखी

अपने पास ज़्यादा समय होता तो करते मैं आज एक मन का विषय भी लेना चाह रहा था आपको फिर कल दो दिन कर्म का विषय लेना है वो अपने आप में विस्तृत विषय है फिर हमारी ये शिविर समाप्त हो जाएगा तो आप इन्होंने चलो इनका समाधान करते हैं इन्होंने कहा कि बच्चे की जब नाभी नाल काटी जाती है अथा जन्म के तत्काल बाद में तो उस कटने से वो रोता है कटने से वो रोता है हालांकि तो, तो ये सत्य नहीं है

कटने से नहीं रोता उसके बाद उसको रुलाया जाता है उसके नाक ये कान साफ किए जाते हैं इसको फिर उसको कुछ उस तो अपने आप ही रो लेते हैं नहीं तो उसको उल्टा करते हैं थप्पड़ मारते हैं फिर उसको अच्छा फिर भी आप मान रहे हो तो भी चलो वो थोड़ा सा संशोधन हो सकता है लेकिन ये भी आप बाहर से भी मान रहे हैं उसको संवेदना थप्पड़ मारी वातावरण बदल गया गर्भ में अलग बाहर अलग वातावरण है ना भी ये संवेदनाएं बाहर से गई हैं

नर्वस सिस्टम के माध्यम से वहां कटा है और तो सूचना अंदर गई है कि यहां कष्ट हो रहा है जैसे कि कांटा लगने पे हमको दर्द हो रहा है बाहर से आया है ये संवेदना बाहर की आत्मा का अपना स्वाभाविक गुण नहीं है कांटे का दर्द इसी तरह से नाभी नाल का काटे जाने से जो दर्द हुआ दुख हुआ वो उसका अपना नहीं है बाहर से संवेदना आई है आप देखते जाइए मैंने आप नहीं अभी उदाहरण नहीं करेंगे देखिए इसकी नहीं नहीं

संशय आपको जरूर उठाइए कीजिए एक सीमा एक सीमा हमको बांधनी होगी भाई हमने आपने दो तीन उदाहरण किए मैंने बता दिए अब उतने से आप उसको विस्तार कर लें ठीक है अपने पास बहुत समय होता तो हम एक एक उदाहरणों को और दो चार उदाहरण कर लेते लेकिन मेरी जो ऐसी समझ बनी है कि आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान थोड़ा सा बस इतना सा है और नैमित ज्ञान सब अधिकतर नैमित ज्ञान ही है

अधिकांशतः नैमित्तिक ज्ञान तो जान को दोनों ढंग से हम स्वाभाविक और नैमितिक मान सकते हैं तो ये लक्षण कहे गए हैं लिंगम आत्मा के लिंग या लक्षण कहे गए हैं लक्षण क्या कि हमको कैसे पता लगे कि यहां आत्मा है ये आत्मा के गुण धर्म नहीं बताए गए

आत्मा का लक्षण बताया जा रहा है हमको कैसे पता लगे कि यहां आत्मा है चेतन तत्व है तो जहां भी हम सुख और दुख देखेंगे जिसमें भी सुख दुख होता हुआ देखेंगे तो समझे यहां चेतन तत्व जरूर है यह अलग बात है कि सुख और दुख बाहर से आ रहा है नैमित्तिक है लेकिन अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है जैसे कि हम रूप को देखते हैं माइक का रूप में देख रहा हूं

तो देखने वाला कौन है अनुभव करने वाला कौन है आत्मा लेकिन क्या इससे आप यह मानेंगे कि आत्मा में रूप गुण है आत्मा का अपना रूप गुण है यह तो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी आत्मा निराकार है रूप रहित है लेकिन रूप को वो जानता है सत्या प्रकाश में आत्मा की चौबीस शक्तियां स्वामी दयानंद जी ने लिखी है तो देखने की शक्ति भी आत्मा में है अगर आत्मा में रूप गुण को जानने की सामर्थ्य न होती

तो जान ही नहीं सकता था रूप को नहीं जान सकता था वो स्पर्श करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती तो स्पर्श को आत्मा नहीं जान सकता था लेकिन आत्मा में तो स्पर्श नहीं है आत्मा गंध को जान सकती है गंध ग्रहण की उसकी क्षमता है उसका जान कर सकती है लेकिन गंध ग्रहण गंध आत्मा में तो नहीं है बिल्कुल इसी तरह से सुख और दुख को आत्मा अनुभव करती है जानती है चेतन ही जानता है लेकिन उसका वो स्वाभाविक गुण

नहीं है निमित्त से आता है तो ठीक है आज का विषय हमारा इतना हुआ मैं दूसरा विषय जो उठाना चाहता था मन से संबंधित प्रकृति की बात प्रकृति के बहुत सारे तत्व हैं एक विषय उठाना चाहता था मैं आपके सामने केवल प्रश्न रखता हूं कल हुआ तो थोड़ा समय लेंगे नहीं तो हमारे को दो दिन दो दिन बचे हैं और उसमें कर्म के बारे में चर्चा करेंगे हम सबका अनुभव है ध्यान साधना के अंदर

दिन के व्यवहार में भी कि मन चला जाता है और फिर मन चला जाता है हम तो ये व्यवहार करते हैं फिर स्वामी जी बताते हैं और लोग बताते हैं कि भाई मन तो जड़ है मन अपने आप कहा से चला जाएगा उसको तो हम भेजते हैं चलाते हैं ये दोनों स्तर की बातें आप सुन चुके हैं जानते हैं आप

लेकिन क्या इतने मात्र से आप संतुष्ट हो गए समाधान हो गया हर दिन का हमारा अनुभव है कि हम हमारे न चाहते हुए भी मन चला जाता है एक तरफ सिद्धांत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जड़ चीज अपने आप नहीं जाती चेतन ही उसको चलाता है अटल सिद्धांत है तो यानी हमारी जैसी इच्छा होगी वही मन जाएगा

ये हमने सिद्धांत मान लिया लेकिन व्यवहार में आपको कितनी जगह मिलेगा कि सामने वाले के अपमान से गालियों से हम दुखी हो रहे हैं और उनको बोध हो रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं मेरे को दुखी नहीं होना चाहिए इस समय मैं कोई ईश्वर का ध्यान करूं तो दुख चला जाएगा लेकिन चाहते हुए भी हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते चाहते हुए भी हम उस दुख से नहीं बच पाते प्रशंसा हो गई हमको बहुत अच्छा लगा गर्व हो गया

महसूस हो गया जागरूकता है कि यह गर्व है ठीक नहीं है बचना है इससे चाह रहे हैं हम गर्व से बचना लेकिन नहीं बच पा रहे यदि यह इतना सरल होता कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मन चलता तो हमारा अनुभव भी यह होना चाहिए हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही चले अनेक बार हमको लगेगा कि जैसा हम नहीं चाह रहे हैं वैसा भी वो चल रहा है

तो ये कैसे होता है इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है 15-20 मिनट का समय आज अगर ये पहला जल्दी समाप्त तो हो जाता तो ये आज पूरा कर लेते अब इसको हम कल देखेंगे विषय आपके सामने रखती है प्रणाम धनी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने जान की शुद्धि की प्रार्थना

जो मैंने जाना समझा है वो मेरे, मेरे मन में स्थिर हो मेरे उपयोग में आ सके इस भावना के साथ ओम का जप, ओ